नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन नाइन्टी पॉइंट विशेष मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और बहुत ही अच्छी बातें होती है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं विशेष मुलाकात कार्यक्रम में हम लोग कुछ ख़ास लोगों को बुलाते हैं और आपको उनसे मिलाते हैं और उनकी कुछ ख़ास बातें जो है हम सुनते हैं उनसे प्रेरणा लेते हैं तो आज के इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम को सजाने के लिए चंदाताई तिवार हमारे साथ है जो रेडियो आर्टिस्ट है और बहुत ही अच्छे कलाकार हैं जन्म उनका राजस्थान से जुड़ा हुआ है और पालना जो है महाराष्ट्र से लिया हुआ है और बहुत ही अच्छा एक जो है संगम हम देखेंगे इनके यहाँ इनके शब्दों से और वो सारी चीज़ें हम लोग सुनेंगे आप सभी की तरफ से चंदाताई तिवार का बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार मैं मधुबन रेडियो से आपसे सभी से बात करना चाहती हूं और आपने मुझे यहां पर जो निमंत्रित किया है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी ताई एक और बात पूछना चाहूँगा जैसे कि मुझे ऐसा बताया गया कि आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं और महाराष्ट्र में आपने अपना जीवन व्यापन किया है तो ये दोनों का जो स्टेट का है आपके साथ कैसा जुड़ाव रहा उसके बारे में बताइए मेरा जन्म तो पंडरपुर का है महाराष्ट्र में जो विठल नगरी है जी जी उस नगरी में मेरा जन्म हुआ मेरे पिताजी मेरे दादा और मेरे नाना नानी सब विदर्भ के थे जहाँ अमरावती नागपुर एरिया में उनका मेरे माँ का पालन हुआ उसी से पहले मेरे कोई दादा परदादा ये कोई राजस्थान छोड़ के जब काल पड़ गया था इधर तो उस समय पर कुछ नगरों में और और प्रांतों में जहाँ लोग बिखर गए थे तो उस वक्त विदर्भ में हमारे दादाजी परदादाजी, वो सब बस गए अच्छा, तो अच्छा। उसी से आगे जो चल रहा था तो मेरे नाना जी ऐसे यात्रा करते करते महाराष्ट्र की देवताओं की तीर्थ क्षेत्र की यात्रा करते पंडरी नगरी में आ गए और वहाँ पर आते उनके पैसे खत्म हो गए थे उस समय में ट्रेवल्स की सुविधा नहीं थी हुँ। इतनी हुँ। तो एक ही ट्रेन चल रही थी और उस ट्रेन से वो जब रेलवे स्टेशन पहुंचे तो वहाँ पर कोई यात्री लोगों को अपने घर पर ले जाके दर्शन ये करवाने के लिए पंडे लोग वहाँ पर जो कुछ काम करते थे एक पंडों ने हमारे नाना जी के पाँव में बेड़ी देखी थी चांदी की जाड़ी जाड़ी और मेरी नानी ऐसे राजस्थानी और भेस में थी तो उनको लगा कि ये बहुत पैसे वाले लोग लगते हैं वो पंडे ने घर पे लेके गए हमारे नाना जी ने कहा कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है हमारे पैसे पूरे ख़त्म हो गए हम यहाँ पर यात्रा का आ, मतलब सबसे आखिरी ये कड़ाव है हमारा तो यहाँ से हम कैसे आगे जाए ये हम सोच रहे हैं तो उसी से पंडव के दिल में क्या भगवान बस गए और ईश्वर ने वहाँ पर उनको प्रेरणा दी और मेरे नाना जी को उन्होंने कहा कि भैया आप घबराओ नहीं मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए आप दर्शन करो नदी का स्नान चंद्रभागा का स्नान करो और हमारे यहाँ जो लुकी सुकी है खाओ तो वहाँ पर वो दो दिन रहे और उनके दिल में आ गया कि चंद्रभागा की तिर तीर पर कोई चाय की स्टॉल नहीं थी और मंदिर तक आने तक कोई होटल नहीं थी तो ठंडी से सुगड़ने वाले यात्री लोग उनको चाय की जरूरत थी वो उनके दिमाग में आ गया और उन्होंने उन्हीं उसी पंडे के घर से एक छोटी सी केटली ली उसी में चूल्हे के ऊपर चाय बनवाई मेरे नानी के पास से और उन्होंने नदी पर चंद्रभागा के तीर पर रेत में घूम के और चाय बेची तो दो दिन में उनको जो भी आमदनी मिली तो उसी से उनको एक तसली हो गई कि हम यहाँ पर इससे अपना गुजारा कर सकते हैं तो वहां बस वहाँ बस गए मेरी माँ अकेली थी मेरे पिताजी को तो मैं मैं जब मेरी माँ के गर्भ में पल रही थी नहीं, नहीं। तो विदर्भ से डिलीवरी के लिए वहाँ पर बुलवाया गया था मेरा जन्म वहाँ पंडरपुर में हो गया अच्छा चलिए बहुत ही अच्छी जीवन कहानी आपने बताया अपने खास राजस्थान और महाराष्ट्र से कैसे जुड़ा हुआ है वो बात आपने क्लियर किया आशा करता तो हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा होगा कि कैसे हमारे जीवन में जो है अलग अलग प्रसंग आते हैं और जिनको हम लोग याद रख के आज भी उन चीज़ों को बहुत ही अच्छा खुशी महसूस करते हैं तो आइए आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूँगा कि चंदा तारी जैसे स्कूल की बात आती है उस समय आपका जो स्कूलिंग हुआ कहाँ पर हुआ कैसे किया आपने बाद में मेरा थोड़ा बचपन वही विठल मंदिर के सामने ही गया और मेरा स्कूल था नगर परिषद की स्कूलों में जो एक नंबर स्कूल था हमारा उस स्कूल में मुझे एडमिशन मिल गया और वहाँ पर मैं सातवीं कक्षा तक पढ़ी हूँ लेकिन छठी में ही मेरी सगाई हो गई अच्छा <laughs> जी तो इतनी छोटी उम्र में मतलब तेरह चौदह साल की थी मैं तेरह साल की और पंद्रह साल में तो मेरी सातवीं कक्षा में मैं आई तो वो कक्षा खत्म होते ही मैं फिर अमेर ध्यान पढ़ाई से हट गया हुँ, हुँ, क्योंकि ये आना जाना तीवार बार हमारे और राजस्थानी परिवार वो देखने को आए वो देखने को आए और सब मेरी सहेलियाँ मेरे मुझे चिढ़ाती थी इतनी छोटी <laughs> की शादी हो रही है और मेरे से सब बड़ी थी मेरे स्कूल में जी। तो मराठी माहौल में मैं पढ़ी हूँ महाराष्ट्र भाषा में तो मराठी मेरी सहेलियाँ थी सब अच्छा, सब मुझे मेरे पर गुस्सा करती थी कि तू कैसे तैयार हो गई शादी को लेकिन घर के लोगों को विरोध करने का उस समय का अपनी संस्कृति और संस्कार भी नहीं थे अच्छा, तो पंद्रह साल खत्म होते ही सोलवे में पदार्पण करती मेरी उन्नीस में 9 12 पैंसठ में इसी महीने में शादी हुई अच्छा, अच्छा। चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया चंदाताई मुझे लगता है कि जैसे आपने बायोडाटा में देखा मैंने कि आकाशवाणी दूरदर्शन से भी आपका जुड़ा हुआ संगीत के साथ भी आपका जुड़ना हुआ तो ये तालीम आपने कैसे शुरू किया कैसे ये संगीत के साथ जुड़ना हुआ उसके बारे में बताई एक तो हम पहले से राजस्थानी है हमारे जो भी रा, राय रीत तो चालन है जी, जी, वो हर काम गीतों से होता है हुँ, हुँ, हुँ। जब जन्म होता है तो गीत है शादी होती है तो गीत है कुछ मंगल में प्रभु के दर्शन करते हैं तो या तीवार है। बार रहते तो भी गीत है सावन हो भादव हो आ, कुछ फाग हो तो इसी में सब गीत ही चलते हैं तो वो संस्कार थे और मराठी पढ़ाई थी और मंदिर के आसपास का मेरा निवास था तो यात्रा जब जब भी आती थी तब कीर्तन सुनना भजन सुनना रिदम का ताल का मेरे शरीर में जैसे वो भर गया था और मैं कुछ भी सुनती थी तब नृत्य करते ही चलती थी मैं अच्छा अच्छा घर में सब गुस्सा करते थे अभी भी मेरे मिस्टर मुझे अभी भी मैं इतनी उम्र की हो गई हूँ फिर भी मैं थोड़ा सा कुछ बजने लगे तो मैं घर में रसोई करती हूँ घर में तो मैं डांस करते रहती हूँ तो वो मुझे कभी कभी गुस्से से कहते हाँ एक बार तू नाच ले या तो नाच मेरे खाना तो बनाओ तो ऐसी बातें अभी तक मेरे जीवन में और मैं मुझे वो आ जाती है जे, जे. आ, तो इसी से गाते गाते मेरे को फिल्मी गाने भी कुछ उस समय हमारे को फिल्म देखने को नहीं मिलती थी कहाँ हाँ, तो भी रेडियो सुनने को मिलता था उस वक्त तो हमारे घर में रेडियो भी नहीं था तो रेडियो पर जो भी मैं गाने सुनती थी तो मैं सुन के ही गा लेती थी, थी। हुँ, हुँ, हुँ, तो गाने की एक ताशीर मुझे बचपन से बच्चपन ही मिल से गई पकड़ पकड़ मिल, मिल गई और शरीर मेरे खून में ताल भी था तो ताल और स्वर का मेल हो गया लेकिन शादी होने के बाद मेरा माहौल कुछ अलग हो गया अच्छा। क्योंकि वहां पर मुझे गाना नाचना ये नहीं था फिर भी वहां पर मेरे ससुराल का जो माहौल था वो राजस्थानी था ज्यादा करके मराठी भाषा वहां पर नहीं चलती थी घर में कोई बोलता नहीं था पूरा राजस्थानी तो वहां के फिर सावन के गीत फागुन के गीत मेरे नानी ससुराल में बहुत पूजा पाठ सेवा बल्लभा जी की सेवा रहती थी मुझे गुरु घर भी वहां से दिलाया था कि मैं अप्रस में सेवा करने लगी थी अच्छा। तो वहां वो भी संस्कार मेरे ऊपर पड़ गए तो उसी कारण से मैं भजन में लग गई तो हिंदी भजन और मैंने ससुराल में हरिओम शरण जी के सामने बैठ के भजन सुने हैं अच्छा। अनुप जलोटा जी से भजन सुने हैं हमारे महाराष्ट्र के राष्ट्रसंत तुकड़ोजी महाराज उनके भजन में उनके पास बैठ के सुनी विनोबा जी भावे को तो मैंने नौ साल के इतने छोटे से उम्र में ही उनकी बाजू में बैठ के उनके विचार सुने हैं अच्छा। तो ये सब संस्कार मेरे सामाजिक और मेरे जो भी अपने पारिवारिक संस्कृति में अपने आप आ गए तो एक बार ऐसा हुआ कि मेरा आकाशवाणी से जो नाता जुड़ा तो हमारी भजन मंडली मैं पंडरपुर में जब वापिस सोलापुर से आ, कुछ कारणवश मेरा संसार वहाँ का छोड़ के मेरे बच्चे लेके मैं पंडरपुर आ गई तो उस वक्त मेरे को भगवान से इतना लगाव हो गया कि मैं हर समय भजन गाती थी तो उस भजन से मेरी माँ प्रभावित हुई मेरी माताजी और उन्होंने पांच छोटे छोटे मंजिरे ताल हमारे को लाके दिए कि ऐसी गप मारती है तेरी सहेलियों को जमा करके तो उनको ये भजन सिखा तो तेरे अच्छे संस्कार उनको भी मिल जाएंगे तो मेरे छोटी छोटी मेरी सहेलियां थी उनको सब लेके मैंने भजन ये एक ग्रुप शुरू किया और वो ग्रुप का प्रेजेंटेशन हमने एक माता के मंदिर में पहली बार दिया तब लोगों ने सुन के इतनी तारीफ की कि कितना अच्छा भजन है तो हमारी मंडली को नाम ही पड़ गया था मारवाड़ी लेडीज का भजन है अच्छा। <laughs> तो वहां से एक हमारे वहाँ के एक महाराज श्री थे देवुकर तुकार महाराज जी के वंशज संत परिवार से उन्होंने मेरे भजन को सुन के आकाशवाणी पूना से एक फॉर्म लाया अच्छा, अच्छा और मेरे से वो साइन करके लिया मैं बोली नहीं बाबा मेरा आवाज कौन सुनेगा और कहाँ हमारा नंबर लगेगा <laughs> तो उन्होंने बोला कि आप कुछ मत करो मैं फॉर्म भरूंगा आप सिर्फ साइन करो <laughs> तो उन्होंने हमारे लिए कोशिश की और पहली ही टेस्ट में हमारा सिलेक्शन हुआ लेकिन वो किस चीज के लिए हुआ क्योंकि मैंने एक अभंग बोल के भजन होता है गवलन बोल के गो कृष्ण की लीला होती है मराठी भाषा में और एक भारूड बोल के लोक भक्ति संगीत का एक नाट्य श्री तो कृष्ण जी सपाटी थे डायरेक्टर उन्होंने हमारा भारूड इस लोक लोकनाट्य के लिए सिलेक्शन किया क्योंकि वो गाना लेडीज नहीं गाती थी अच्छा अच्छा अभी भी हमारे उधर जे उसको प्रेजेंट करते हैं मैं एक अकेली ऐसी रही कि मैंने आकाशवाणी से दूरदर्शन दूरदर्शन से तो हर चैनल पे और यूट्यूब पे और प्रदेश पूरा देश में भी मैं रचनात्मक समाज के माध्यम से ऐसे प्रोग्राम में चली गई और मलेशिया सिंगापुर दुबई भी मैं सत्संग के साथ जंगलीदास महाराज जी के मेडिटेशन के ग्रुप के साथ में चली गई आज मेरा सौभाग्य है कि इसी भारूड को लेके मैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी जी के मंच पर ये प्रस्तुत करने के लिए मुझे पहली बार आई हूँ और पहली बार वो मंच मुझे मिला है ये मेरा नहीं ईश्वर का कुछ संकेत है जिस परमात्मा की स्तुति को वहाँ पर खिंचलाया चलिए बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया आकाशवाणी और दूरदर्शन से कैसे जुड़ना हुआ उसका इतिहास आपने सुना आइए आगे बढ़ते हैं एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं उसके बाद फिर जुड़ते हैं चंदाताई से आप सुना है रेडमोट वन नाइन पॉइंट फोर एफ एम सुनते रहो मुस्कर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 नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में चंदाताई तिवाड़ी हमारे साथ हैं उनसे बातें हो रही हैं और बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं उनका जीवन किस तरह से जुड़ा हुआ है संगीत के साथ और फिर वो सारी चीज़ें हमने सुनी और मैं चाहूँगा कि अभी जब सबसे पहला जो प्रदर्शन आपका रहा जैसे कि जो आपने कहा कि आप एक भजन एक देवी के मंदिर में आपने सुनाया था तो उस भजन का कुछ संकेत या कुछ थोड़ा बहुत याद हो तो ज़रूर सुनाइए हाँ क्यों नहीं आ, वहाँ पर मैंने बहुत मतलब तकलीफ से मेरा जो जीवन गुजर गया था मुझे टीबी का तीसरे टेप का बीमारी का बहुत सामना करना पड़ा अच्छा तो उसी को आ, मैंने जब मेडिसिन से अच्छा करने के लिए बहुत कोशिश की थी लेकिन डॉक्टर लोगों ने कह दिया था कि भाई आ, ये बीमारी ऐसे नहीं जाएगी हुँ, हुँ. लास्ट टेप पे है तो ये गाने से आ, मेरे आ, जो की एक्सरसाइज है, हुँ, हुँ, हुँ. उसको मुझे आराम मिलते गया और उसको एक्सरसाइज मिलती गई और गाने से मुझे आ, मेरी ये बीमारी चली गई ये मैं मैं खुद मानती हूँ अच्छा। इसको मैं चमत्कार नहीं कहूंगी लेकिन ये एक योगा एक उच्च उच्च प्राणायाम इस गाने में है तो इस गाने से मैं मंदिर में जाके भगवान से बहुत ऐसी प्रार्थना करती थी कि मुझे ये जीवन दिया है तो इस गाने से दिया है इसीलिए मैं इस गाने को अपने समर्पण में लाके और जब भी मैं वहाँ भजन गाती हूँ तो एक हमारे मराठी में जोगवा होता है जैसे हाँ हमारे राजस्थानी में जागर जागर जागरता बोलते है हुँ, हुँ, हुँ। तो वहां पर ऐसे गोधल जोगवा ये गाते हैं ये गाते। तो ये वहां पर देवी के लिए बहुत प्रसिद्ध है अनादिगुण प्रगटली भवानी मोहम श्या सूर्य मर्दनाला गुणी त्रिविदता पाची कराव्याडनी भक्ता लगे तू भक्ता लगे तू पावसी निर्वाणी न आई जोगवा आंबे जोगवा भवानी का जोगवा जोगवा, जोगवा मगे न न आईचा जोगवा जोगवा मगे न आई जोगवा जोगवा मगे न दोवनी मल मी घीन हाथी बोधाचा झेंडा मी घे नीत वीसी आईवा भाई वोगवा मगेन न आईवा जोगवा मगेन आई चोगवा जोगवा जोगवा आईचा जोगवा जोगवा मागेन पूर्ण बोधा ची घन पर आशा तृष्णे छा न दरडी मन विकार करी न गुरीना अद्भुत री भरी न दूरड़ीन आई चा जो गोगवा मागेन आई चो गोगेन नविद भक्ति या करोनिया पोटी पोटीमागेन ज्ञानरूपी पुत्रा जानुनी सदभावे अंतरीचा मित्रा मित्रादंब स होदम्ब ससर मारी नई ऐसा जो जोगवा जोगवा मागिन चा जोगवा जोगवा मागिन आता सा झाले मिनी संग विकल्प सोडीला संग काम क्रोध है जोड़ी ने मन के मार्ग सुरंग जो गईवागे नई सा जो गिला नवसम्यादनी एकपने देखिला जन्म मरना चन्म चा, मरना चाह जन्म मरणा चा, फेरा आईचा जोगवा, जोगवा मागिन ओके हाँ, okay, बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही प्यारा सा जो है आपने संगीत का जो एक प्रेजेंटेशन आपने दिया मुझे लगता है कि हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा होगा जिस रूप से जिस ढंग से आपने उसको प्रेजेंट किया बहुत ही अच्छा लग रहा है तो ऐसा लगता है कि सुनते जाए सुनते जाए आप सुन रहे हैं रेडीमोड वन नाइनटी पॉइंट पर विशेष मुलाकात और आज के इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारे साथ चंदाताई दिवाड़ी हैं। बहुत ही अच्छी बात आपने बताया जब भी हम लोग किसी कार्य को करना चाहते हैं तो अपने आप को जो है ईश्वर के प्रति समर्पण करके उस चीज़ को आगे बढ़ाना होता है तब जाके हम उस कार्य में सफल होते हैं और आशा करता हूँ हमारे सभी दोस्तों को भी अच्छा लग रहा है तो मैं कहूंगा कि जैसे कि आप अलग अलग जगह पे आपका जाना हुआ भारत और विदेश में तो किस तरह से आप अपने परिवार का और फिर अपना जो इस कला का है वो बैलेंस कैसे करते थे आप मेरे पति देव उनकी बहुत मुझ साथ थी अच्छा आज वो हमारे साथ आए हैं जैसे कि मैं जब बाहर जाती हूँ तब मेरे छोटे छोटे बच्चे रहते थे तो उन्होंने उन बच्चों को संभाला उनकी पढ़ाई की तरफ ध्यान दिया और खाना भी बनाते थे वो। अच्छा <laughs> क्या बात है। और उन्हीं के सपोर्ट से और मेरी मम्मी जी मेरे पापा जी मेरे ससुराल के सास ससुर जी सासू जी पुराने ख्यालात के थे लेकिन उनको इतना अच्छा लगता था कि मैं अपनी बहू रेडियो पर गा रही है स्टेज पर मंच पर जा रही है तो उन्होंने कभी मुझे विरोध नहीं किया नहीं। इसी वजह से मेरा जो भी माहौल बनता रहा उसको बढ़ावा मिलता गया आज छोटी बात नहीं थी कि हमारे राजस्थानी मैं पंद्रह साल घूंघट में थी और उस घूंघट को बाजू हटा के मैं मंच पे जब नाचती हूँ तो लोगों के कुछ बातें सुनने को भी मिलती है <laughs> क्योंकि जब भीड़ होती है देखने को तो कोई ऐसे भी लोग होते हैं किसी ये लेडीज डांस कर रही है ये देखने के लिए लोग जमा हो रहे हैं लेकिन मुझे लगता था कि मैं मीरा भाई जैसे मैं मेरे उमंग में मेरे भगवान को मैं रिजा रही हूँ प्रार्थना कर रही हूँ मैं मेरे लिए मेरे खुशी के लिए गा रही हूँ मुझे लोगों से कुछ लेना नहीं है इसीलिए मैंने अपने आप को उसी में बढ़ावा देता देती रही और बस वो माहौल चलता रहा चलिए बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया आपको परिवार से जो है अपने पतिदेव का बहुत सहयोग मिलता रहा आपके बाहर जाने पर बच्चों की देख रेख इवन खाना वगैरह बनाने का काम भी वो करते रहे जिसकी वजह से आपका जो है बैलेंस बना रहा क्योंकि एक परिवार को चलाना और फिर देश विदेश में भ्रमण करना अपने आप में एक चैलेंज वाली बात आती है और इसमें परिवार का जब सहयोग मिल जाता है तो ये आसान हो जाता है जो आपके साथ हुआ और जाते जाते मैं कहूँगा कि आपको रेडियो के माध्यम से काफ़ी लोग सुन रहे हैं और जैसे हम लोग संत महात्माओं की बात करें या आलंदी की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे संत महात्माएं निवास करते हैं और कुछ लोगों को जो है शिक्षा दीक्षा देने का कार्य करते हैं तो सबसे ज्यादा आप जहां पंडरपुर में आप रहे हैं उस जगह पर किस संत का प्रभाव आपको ज्यादा लगा और आप किससे ज्यादा प्रभावित रहे उसके बारे में बताइए वैसे तो संत ज्ञानेश्वर जी हमारे वारकरी संप्रदाय के पीली जिन्होंने योग साधना आत्मा से जुड़ने वाले परमात्मा की जो राह है उन्होंने सबसे पहले दिखाई है मराठी लोगों वारकरी में और वहीं से जो संतों की एक रेंज चल चली उसमें लोगों के अंदर साधारण से जो गांव के गवार लोग हैं उनको ये कैसे समझ में आएगा उसके लिए ज्यादातर संत एकनाथ जी ने काम किया अच्छा तो संत एकनाथ जी ने बड़े बड़े ग्रंथों से छोटे छोटे चुटकुले उनके एक अलग ढंग में रचना की और उसी को भारुड कहते हैं। अच्छा, अच्छा अच्छा तो ये भारुड जो है भाव पर आरोड होने वाला और जैसे कि भाव से विभोर होके लोगों तक पहुंचने वाली जो भाषा उनकी लिखी हुई थी उसी को भाव भारुड कहते हैं अच्छा तो ये भारुड आ... माना ये जोगवा जो अभी आपने सुना इससे बिल्कुल ने... अलग है क्या ये भारुड नहीं उन्होंने लिखा है ये उन्हीं के ग्रंथ नहीं नहीं अगर जब हम लोग सुनेंगे जैसे गीत सुनते हैं गजल सुनते हैं तो उसका फ्लेवर बदल जाता है तो हाँ। पता चल जाता है कि ये गीत है कि गजल है नहीं वैसे ही जोगवा और बारूड अलग -अलग है।, हाँ, अलग है तो एक बार का सैंपल सुनाइए <laughs> <है। laughs> <laughs> एक भारूड संत एक जी ने लिखा जी जी। कि ज्ञान क्या, क्या होता है हुँ, हुँ, हुँ. और जैसे कि हमारे इधर मांगने वाली औरतें हाँ, हाँ. मैंने बहुत देखा है कि छोटा बच्चा अपने गोद ग और माथे पे कुछ बेचने की चीज होती है और छोटे छोटे पहाड़ों से उन्होंने कुछ दवाइयाँ इकट्ठा की होती है जैसे सागर गोटा हो हाँ, हाँ. आ, मुरार सिंह हो भिलावा हो सुई हो पहले तो यही दवा चलती थी तो ऐसे बेचने वाली एक महिला हमारे महाराष्ट्र में होती है उसको वैदिन कहते हैं अच्छा अच्छा वैद होते हैं वो दस पंद्रह गांव में एक वेद होता है पहले मेडिकल तो नहीं थे डॉक्टर लोग नहीं थे वेद से ही काम चलता था तो ये है, वैदीन है वैदी जो पहाड़ों से पेड़ों से पत्तों से और कुछ फलों से लोगों के घर तक वो पहुंचाना चाहती है लेकिन उस वक्त के व्यवहार जो है वो रोटी से चलते थे तो धान से चलते थे तो वो रोटी मांग के और अपनी चीजें बेच रही है नहीं, नहीं, नहीं। तो जैसे कि नजर के मनी रहते हैं बच्चों को नजर ना लगे पहनाते हैं काली पोत रहती है नहीं, नहीं। जो ये महाराष्ट्र में बहुत प्रसिद्ध है नहीं, नहीं। हर औरत के गले में काली पोत रहेगी तो वो सुहागन समझे जाते है तो ऐसी चीजें वो बेचती है तो उसके ऊपर उन्होंने एक रचना की है लेकिन उसमें भागवत ग्रंथ के का एक पूरा भाग डालने का प्रयास किया है अच्छा। बहुत बड़ा प्रयास किया है उन्होंने दशस्कंद का जो मच्छ कच्छ वराह नरसिंह वामन परशुराम राम श्री कृष्ण और बौद्ध ये नौ अवतार हम देख चुके हैं हम उनकी चित्र देखते हैं उनकी मूर्तियाँ देखते हैं मंदिर देखते हैं उनको दर्शन करते हैं लेकिन दशवाज़ जो अवतार है अभी जो हम देख रहे हैं आ रहा है जिसको कली कहते हैं कलयुग है तो इस कलयुग में हमें तरना है तो ये सब चीजें हमारे को हटानी होगी और एक नाम रहेगा जो नाम हम समर्पण कर करना चाहते है और उसी से किससे प्राप्त होगा तो वो स्मरण है परमात्मा उस परमात्मा से हमें ये कलयुग में तरना है उसी से मिलना है ये कोशिश उन्होंने इस भारूड में कही है तो ये भारूड है मराठी में मैं गा रही हूँ प्रेमा भाली ले। आले। से कुंकु भाड़ी लाविले स्वानंद कुरकुला सभी घेवनिया हाथी बोरा से बो सुया गे बिब गे गजगे बाय अग मजी राम्या आई वड किसने की आई वड तुला बुरगुंडा बहिल गे मै आईय तुला ए बइ्य तुला आऊंदा बुरगुंडा हो इ हे बइए तुला बुरगुंडा हो इ ग बुरगुंडा हो इ गुरगुंडा हो इग बुला बुरगुंडा हो गो तुला बुरगुंडा होलग बुरगुंडा यानी क्या है बुरगुंडा यानी बच्चा नहीं बुरगुंडा यानी फाइबर का गुड्डा नहीं बुरगुंडा यानी चमड़े की एक गुड़िया नहीं है बुरगुंडा इस चीज का अर्थ है ज्ञान का अच्छा ज्ञान और ज्ञान से हमें मिलेगा ध्यान कि मैं कौन हूं हु। तो ये ज्ञान है ये चरित्र है ये जैसे कि समझ है जो हम सब लोगों तक वो पहुंचा सकते हमें ज्ञान मिला है तो हम लोगों को तक पहुंचाना है तो ये है चरित्र ये ज्ञान ये मालूमत और ये है इंटरमीशन डिपार्टमेंट <laughs> तो इसी चीज को गुरुगुंडा कहते हैं अच्छा, तो बैतुला बुरगुंडा हो युगाची काके पोतड़ी दशावत खेली परवड़ी सोहम शब्दे बोले चोखड़ी अन माजा शकुन सांगी गे शकुन को ब्राह्मण के पंचांग के ऊपर दस ग्यारह रुपए रख के हमने पूछा वह शकुन नहीं है हु. कुछ मंदिर में या कुछ अंधश्रद्धा से हम कही भी बकरे काटते हु. मुर्गे काटते वो शगुन नहीं है शकून शब्द का अर्थ है सुगन और सुगन शब्द का अर्थ है खुशियां स्वास्थ्य समर्थन यह हमें किससे मिल रहा है इसकी चरित्र को जो गोद में बांध के लाई है और वो चरित्र का ज्ञान हमें दे रही है <laughs> <laughs> तो चौयुगा की पोतड़ी दशावतार दशावत खिड़ी परवड़ी सोहम शब्दे बोले चोखड़ी अन माजा शकुन सांगा आवड़ी गे अन बुला हे बुला औदा बिरगुंडा हो इ गे बुला बुरगुंडा हो मच्छाई बै कच्छाई बै अग वाई बै नयोडेजी मच्छाई बैड मच्छाई कच्चाई वा नरसिंह रूपिणी भक्ता लगी स्तंभ फोड़ी आल्हाद कुछ पता वमन राम रूपिणी हनुमंत कुरकुला सवे घे हु सीता कारणे लंका भेली से बो कौरव पांडव तुझ मिल पांचारिने अर्जुन रति बैसवि शकुन कुरकुलाहुनी बै तुला हे भैया तुला औ बुरगुंडा हो इ हे बइ्य तुला बुरगुंडा हो इ गयुला बुरगुंडा हो इ ग आता निवृत्ति ज्ञानदेव सोपानदी सत जन हे कुकुले सवे गे उती बैसली से वो आता एक जनार्दनी आनंद बाबू, इस चीज़ को हमारे संतों ने संत एकनाथ जी ने ऐसी रचना की है कि ये बच्चे हैं जो ज्ञान यहाँ ब्रह्मा प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी जी से पिता जी से हमारी माता जी से दादी जी से बहनों को मिल रहा है और उन बहनों से हमारे जैसे अज्ञानी लोगों तक पहुंचाने का कार्य यहां पर चल रहा है यही कार्य महाराष्ट्र में इन संतों ने किया है hmm. कि निवृत्ति ज्ञान देव सोपान देवादी कुरकुले सवे घेवनी भीमा तटी बैसली सेवयो बयो हा ऐसा शकुन संगित एका जनादनी आनंद सला सं जय जय कार शकुन कुरकुना पा मुनिव पुंडलिका वरदे हरि विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकार माऊली ज्ञानेश्वर महाराज की जय जगदगुरु तुकार महाराज की जय श्री कृष्ण श्री परमात्मा गोपाल कृष्ण भगवान की जय संत एकनाथ जी की जय ये भारुड का समापन यहाँ पर होता है बारूद भी आपने सुनाया मैं सोच रहा था कि किस तरह का ये बारूद है <laughs> तो आपने बहुत ही अच्छी तरह से इसको रिप्रेजेंट किया और आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा होगा कि किस तरह से जो है हर बोली की अपनी एक पहचान होती है और हम बारूद या जोगवा सुनते हैं दोनों में बहुत ही अलग अलग जो रूप है वो देखने को मिला है आइए आगे बढ़ते हुए मैं कहूँगा कि जैसे हम लोग अलग अलग जगह पर जाते हैं भारत या विदेश में तो कौन सी एक ऐसी जगह है जो आपको अच्छा लगता है मना वहाँ आपको लगता है कि ये कुछ बहुत ही अलग है वो उस जगह के बारे में बताइए जैसे कि मैं भारत के चारों धाम चार पांच बार घूम आई हूँ हमारा भारत देश एक बहुत बड़ी संस्कृति का एक आदान प्रदान करने वाला देश है वो तो हमें अच्छा लगता ही है हर तीर्थ क्षेत्र में जहाँ जाओ अलग अलग छवि अलग अलग प्रकृति का बहुत अच्छा दर्शन होता है सभी अच्छे लगते लेकिन मुझे मन से, दिल से, दिल मेडिटेशन होता है वहाँ मैं ज्यादा से ज्यादा रहना चाहती हूँ और वो स्थान मुझे बहुत अच्छे लगते है जो कि पांडिचेरी जैसा एक प्रांत है हाँ, चेन्नई के पास में, जहाँ की मैं शांति बन में कलकत्ता में देखा जहाँ की वर्धा में पवनार आश्रम में हमारे विनोबा जी का आश्रम है वहाँ पर मैं रही हूँ राष्ट्रसंत संत महाराज जी के मोजरी विदर्भ में हैं वहाँ पर मैं ज़्यादा रही हूँ उनके वहाँ पर मेरा ननियाल भी था तो मेरा ज़्यादातर समय वहाँ गया और वहाँ से मुझे और एक अच्छी जगह मिल गई थी जो शिरडी और कोपरगाँव के बीच में जंगलीदास महाराज जी का एक आश्रम है कोकमठांड में वहाँ पर मेडिटेशन का बहुत बढ़िया काम चलता है और लोगों तक वो साधारण लोगों तक पहुँचाया जाता है लेकिन आज मैं पहली बार यहाँ आई हूँ और आपके इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी जी के आश्रम से मैं ऐसे तो पंडरपुर हमारा जो वहाँ का सेंटर है वहाँ से एक महीने की एरिया में मैंने रखी थी और उन्हीं से मैं परिचित भी हूँ वहाँ के सेंटर से जुड़ी हुई भी हूँ फिर भी मैं आबू पहाड़ में पहली बार आई हूँ जो माउंट आबू में है। इस शांतिवन मधुबन और आ, कुछ क्षेत्रों को मैंने यहाँ पर दो दिन में पांडो आ, जो सेंटर है आ, उससे सब मंदिरों को वहाँ सब आश्रम को मैंने देखा है लेकिन तीन दिन में मुझे मेडिटेशन क्या होता है ये सब सविस्तर जो शब्दों में मुझे सुनाई मिला और उसी को मुझे आत्मसात करने की यहाँ पर जो बहुत बड़ी शक्ति मिली वो मुझे कहीं नहीं मिली थी इतना खुला और इतने आ, मतलब पढ़ाई के शब्दों में किसी ने नहीं बताया था कि ध्यान क्या होता है योग क्या होता है तो ये मेरे लिए एक योग ही है <laughs> जो मुझे ध्यान में लेके गया और आज के तीन दिन के उस ध्यान को सुनते हुए मुझे बहुत ऐसा लग रहा है कि मैं एक ऐसे जगह पर आ गई हूँ जिसके आगे कोई जगह नहीं है नमस्कार आप सुन रहे मधुबन नाइन्टी 90.4 फोर विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं और आखिरी मोड पे हम लोग पहुँचे हैं और चंदाताई तिवारी हमारे साथ हैं जिनसे हम लोग बातें कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा उन्होंने सब कुछ बताया अपने बारे में और यहाँ का परिसर के बारे में मेडिटेशन के बारे में बताया और एक बात पूछना है मुझे कि आपको जो पुरस्कार मिले हैं जो सम्मान मिले हैं वो कौन कौन से हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताइए ऐसे तो हर जगह पर सम्मानित किया जाता है क्योंकि वो मुझे नहीं इस संत वाणी को संतों के को। इस वाणी को और उस कला को जो परमेश्वर की ईश्वर की सेवा करने का एक अच्छा मार्ग है जो मुझे भगवान ने ईश्वर ने ही प्रदान किया है जी। आ, बोनस जीवन जगह जीना जी। रही हूँ <laughs> उसमें उन्होंने यह भर दिया है आ, तो सबसे बड़ा सम्मान मुझे जी। आ, संगीत नाटक एकेडमी की आ, भारत सरकार की दिल्ली की जो संस्था है नहीं, नहीं। उसी से मिला था जो 2010 में मुझे वो प्रदान किया गया नहीं, नहीं। जो लोक नाट्य के लिए नहीं, नहीं, नहीं। आ, उस वो पुरस्कार मुझे मिला था जो राष्ट्रपति के हाथों से वो प्रदान किया जाता है लेकिन उस समय कुछ ऐसी स्थितियाँ हो गई थी जो हमारे आ, कुछ बॉम्ब स्पोर्ट वगैरह हो रहे थे और राष्ट्रपति जी को अलाउड नहीं था राष्ट्रपति भवन छोड़ने का <laughs> तो लेटर तो मुझे राष्ट्रपति के हाथों से मिलेगा यही आया था <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> लेकिन उपराष्ट्रपति जी हामिद जी अंसाह <laughs> <laughs> <laughs> इनके हाथों से वो प्रदान किया गया था <laughs> <laughs> और उसी से एक महीना पहले मैं राष्ट्रपति भवन में प्रतिभा जी के <coughs> <laughs> मामहिम प्रतिभा जी के सामने मैंने ये बुरगुंडा जो अभी गाया हाँ, आपके वो, किया। वो मैंने वहाँ पर प्रेजेंट किया था उन्होंने चार मिनट में वो भारुड सुना था और अपनी ताल में हाथ से बजा के वो हाँ। उसमें इतनी मग्न हो गई थी अच्छा, अच्छा। और उन्हीं के भाषण में भी उन, उन्होंने मेरा जिक्र किया था अच्छा, अच्छा। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है तो सन्मान तो ऐसे छोटे मोटे मुझे 200 मिल गए हैं घर में रखने को जगह <laughs> नहीं है, लेकिन कस्तूरी पुरस्कार है लोकमत पुरस्कार, पुरस्कार है।, है रेडियो के पुरस्कार जी, है।, है हिंदी भाषिक सॉन्ग एंड ड्रामा के पुरस्कार है ऐसे बहुत पुरस्कार छोटे मोटे मुझे मिले हैं दर्पण पुरस्कार है आ, मांडेसी फाउंडेशन के पुरस्कार है अच्छा। तो ऐसे बहुत ही पुरस्कार मिल गए हैं लेकिन पुरस्कार मिलने से मैं कुछ बड़ी नहीं हूँ पुरस्कृत हूँ और बिना मेडिसिन के मैं उन सत्तर तक अभी भी जंप मार रही हूँ ये पुरस्कार मुझे ईश्वर ने जो दिया है वह सबसे बड़ा चलिए चंद्रता बात ही अच्छी बात है आपने बताया वैसे आप 1983 से शायद आपका ये सफ़र शुरू हुआ है जो 2014 तक जो है अवॉर्ड हर साल आपको मिलता गया है बहुत सारी चीज़ें हैं और इन सारी चीज़ों को जो भी आप मिल रहा है आपके कला के प्रदर्शन के लिए और आपके लिए तो मुझे भी अच्छा लगता है जब व्यक्ति अपने कला को लोगों के बीच में रखता है और एक अलग ढंग से प्रेश करता है तो उसके लिए सम्मानित होना बहुत ज़रूरी है और सम्मान आपका अधिकार बनता है चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया मुझे लगता है कि हमारे सभी श्रोताओं को भी आपकी बातें सुनकर अच्छा फील हो रहा है और आशा करता हूं आप जो मेडिटेशन के बारे में सविस्तार समझ गई हैं आगे चल के इसका प्रयास और इसका अभ्यास और लोगों तक पहुंचाने का काम भी आप करेगी जहां भी जाएगी तो आप इस संस्थान के बारे में और मेडिटेशन के बारे में ज़रूर बताएंगे ऐसी मैं आशा करता हूँ और हमारे साथ जुड़ने के लिए और अच्छी अच्छी बातें बताने के लिए थैंक यू सो मच बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका खम्मा गनीसा धन्यवाद